5D की फ्रेजेस कपड़ों की दुकान कहाँ है क्या कैमरे की दुकान पास में है नक्शा कहाँ मिलता है मैं ये कमीज लेना चाहता हूं इस पतलून की कीमत क्या है ये पतलून कितने की है क्या ये दूसरे रंगों में है इसका साइज क्या है क्या आपके यहाँ जूते भी हैं यहाँ कौन सा कपड़ा है क्या आपके पास इससे सस्ता कुछ है अरे ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है लगता है कि ये कोट कुछ ज्यादा लंबा है यहां मिलता है मुझे ये पसंद है